युवकों के प्रति भारत का भविष्य संस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है संस्कृत भाषा का ज्ञान होने से ही कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस ना करेगा यही एकमात्र रहस्य है अतः इसे जान लो और संस्कृत पढ़ो अद्वैतवादी की प्राचीन उपमा दी जाए तो कहना होगा कि समस्त जगत अपनी माया से आप ही सम्मोहित हो रहा है शक्ति ही जगत में अमोक शक्ति है प्रबल इच्छा शक्ति का अधिकारी मनुष्य एक ऐसी ज्योतिर्मयी प्रभा अपने चारों ओर फैला देता है कि दूसरे लोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते हैं ऐसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुआ करते हैं और इनके पीछे भावना क्या है जब वे आविर्भूत होते हैं तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और हम में से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना लेते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है संगठन को केवल भौतिक या जड़ शक्ति मत मानो इसका क्या कारण है अथवा वह कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा कुल चार करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड़ भारतवासियों पर शासन करते हैं इसका मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण इस क्या है यही है कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति को संवेद कर देते हैं अर्थात शक्ति का अनंत भंडार बना लेते हैं और तुम तीस करोड़ मनुष्य अपने अपने इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो बस यही इसका रहस्य है कि वे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं अतः यदि भारत को महान बनाना है इसका उज्जवल उज्ज्वल भविष्य बनाना है तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की शक्ति संग्रह की और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की